संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है अरुण आदित्य की कविता अम्मा की चिट्ठी गांवों की पगडंडी जैसे टेढ़े अक्षर डोल रहे हैं, अम्मा की ही है यह चिट्ठी एक एक कर बोल रहे हैं। अड़तालीस घंटे से छोटी अब तो कोई रात नहीं है पर आगे लिखती है अम्मा घबराने की बात नहीं है दिया बत्ती माचिस सब है बस थोड़ा सा तेल नहीं है मुखिया जी कहते इस युग में दिया जलाना खेल नहीं है गांव देश का हाल लिखू क्या ऐसा तो कुछ खास नहीं है चारों ओर खिली है सरसों पर जाने क्यों बास नहीं है केवल धड़कन ही गायब है बाकी सारा गांव वही है नोन तेल सब कुछ महंगा है इंसानों का भाव वही है रिश्तों की गर्मा गायब जलता हुआ अलाव वही है शीतलता ही नहीं मिलेगी आम नीम की छांव वही है टूट गया पुल गंगा जी का लेकिन अभी बहाव वही है मल्ला तो बदल गया पर छेदों वाली नाव वही है बेटा सुना शहर में तेरे मार काट का दौर चल रहा कैसे लिखूं यहाँ आ जाओ उसी आग में गांव चल रहा कर्फ्यू यहाँ नहीं लगता पर कर्फ्यू जैसा लग जाता है रामू का वह जिगरी जुमन मिलने से अब कतराता है चौराहों पर वहाँ यहाँ रिश्तों पर कर्फ्यू लगा हुआ है इसकी नजरों से बच जाओ यही प्रार्थना यही दुआ है पूजा पाठ बंद है सब कुछ तेरी माला जपती हूँ तेरे सारे पत्र पुराने रामायण सा पढ़ती हूँ तेरे पास चाहती आना पर न छूटती है यह मिट्टी आगे कुछ भी लिखा न जाए जल्दी से तुम देना चिट्ठी, जल्दी से तुम देना चिट्ठी अभी आप सुन रहे थे अरुण आदित्य की कविता अम्मा की चिट्ठी वाचक स्वर भारती परिमल